Τραμώνα, Ραμώνα, उनके कई के कृत्ते से आहद भरत श्रीराम को लेने के लिए वन के रास्ते पर निकल पड़े थे उनकी विशाल सेना और जाने कितने ही अयोध्यावासी उनके साथ हो लिए इसी रास्ते पर वो सारे लोग विश्राम कर रहे थे पर भरत की आंखों में नींद नहीं थी वो तो राम की यादों में खोए हुए थे वो सारे दृश्य एक-एक कर आंखों के सामने गूम रहे थे जो उन्होंने आज तक राम के साथ थे पर दूसरी ओर निशाद राज उन्हें राम का शत्रु समझकर उन पर आक्रमण के लिए अपनी सेना तैयार करने में लगा था सावधान सैनिको हमारा श्री राम निर्दोष है वो अपना पिता का आज्ञा मान के राज सिंहासन का छोड़ के वनवास स्वीकार किए हैं परु के भाई भरत उका के अयोध्या का सिंहासन हमेशा के लिए हैं कौन गौनावद्ध नहीं होने देंगे चाहे हमें इसके लिए अपनी जान ही काहे न देनी पड़े सब साथी लोग हमले के लिए तैयार हो जाओ बोलो प्रभु श्री राम की जय जय भैया राम की जे जयकार कौन है ये लोग महाराज भरत हम इस प्रदेश के राजा निषादराज हैं अब आप बताइए कि आप पूरी सेना के साथ कहां जा रहे हैं, निशादराज, मैं अपने भाई श्री राम से मिलने जा रहा हूं। अयोध्या का सिंहासन उनके बिना खाली है। हमारी अयोध्या सोनी हो गई है, निशादराज। ओहो, हम तो कुछ और ही समझ लिए थे। कहिए भैया, हम आपका काम मदद कर सकते हैं। श्री राम सीता मैया और लक्ष्मण भैया के साथ हमरे पास ही तो रुके थे हे ईश्वर धन्य भाग्य हमारे कि आप हमें मिल गए आप हमारे लिए भाई लक्ष्मण जैसे हैं आप भी हमरे भाई जैसे हैं भरत आपकी सहायता करके हमें खुशी होगी करत दंडवत भरत लीन ही उरलाई जैसे लाखन सन भेट भाई प्रेमनार्धय सम ये क्या कर रहे हैं स्वामी? मेरी एक बेनी के लिए इतने सारे पुष्प लगता है जैसे पंचवटी के सारे पुष्प आपने मेरे श्रृंगार के लिए ही इकट्ठा कर लिए हैं। क्या पुष्प श्रृंगार की अपनी ये कला आपने मेरे लिए ही छिपा कर रखी थी? ये कला आपके ही सुंदरत्व की दिन है सीते। की खुली वैनी देखकर लगा जैसे पंचवटी के सारे पुष्प आपकी वैनी की शोभा बनने की गुहार कर रहे हैं ये देखिए ये पुष्पहार मैंने इसे के लिए अपने हाथों से बनाया है महलों में दासियों ने तो कभी मुझे आपका श्रृंगार करने का अफसर नहीं दिया इस पुष्पहार में कितनी सुंदर लग रही हैं आप। लगता है जैसे पुष्पलता अपने ही फूलों की बोत से चुकी जा रही हो। आपकी ये पुष्पलता धन्य हो जाएगी स्वामी, यदि आप कभी-कभी ऐसे ही अपने हाथों से इसका श्रृंगार कर दिया करें। आपने तो मेरी मन की बात छीन ली सिद्धे। यही अफसर तुम्हें आपसे मांगना चाहता था। कम इसी बहाने मुझे आपकी इस काले मेघों से सुंदर वैनी को स्पर्श करने का अवसर तो मिल सकेगा। <laughs> बस रहने दीजिए स्वामी। देखिए आपके मन के साथ ये चंचल पंछी भी बहकने लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी आपसे इस वैनी के श्रृंगार का अधिकार मांगने लगे। वो देखिए भैया, देखिए उत्तर दिशा में धूल का बादल उठ रहा है। लगता है किसी राजा की सेना चली आ रही है। इस वन प्रदेश में किसकी सेना आ सकती है? भैया भरत को छोड़कर यहाँ और कौन आ सकता है भाभी? किंतु भरत सेना के साथ क्यों आएंगे लक्ष्मण? रात सिंहासन पर अधिकार करना है, तो सेना ले� चाहे मुझे उन पर अस्त्र ही क्यों न उठाने पड़े, रुको लक्ष्मण, रुको। बिना सच्चाई जाने शस्त्र का प्रयोग अनुचित है। आप ये क्यों भूल रहे हैं भैया कि भरत महारानी कैकाई के पुत्र हैं। वो आपको चैन से नहीं रहने देंगे। इसीलिए आज मुझे मत रोकिए। सेना, सेना के साथ भरत को अपनी और आता देखकर देख लक्ष्� उस पल यदि उनके धनुष से बाण निकल जाता तो कैसी अनहोनी हो जाती? तुम कैसी बातें कर रहे हो सौमित्र महारानी कैकेयी ने जो कुछ देखिए स्वामी, भैया भरत सारी सेना के साथ आपकी जयजयकार कर रहे हैं। इनकी भावनाओं को ना समझकर, भैया लक्ष्मण ने कितना बड़ा पाप किया है? कहाँ सीधे? देखो कैसे भागे चले आ रहे हैं हमारी ओर। उनके आंसू, उनके आंसू धंमे नहीं धंते। भैया, भरत, भरत, क्या हुआ भरत? तुम ऐसे अचानक क्या? अयोध्या में सब ठीक तो है ना? भैया, आपने मुझे भुला दिया भैया, आपने आपने अपने भरत को भुला दिया नहीं भरत नहीं मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं भला भैया भैया मुझे दुख इस बात का नहीं है कि माता कह गई महाराज दशरथ और गुरुदेव वशिष्ठ ने मुझे नहीं पहचाना दुख तो इस बात का है कि मेरे राम भैया ने भी मुझे नहीं पह... ऐसी बात नहीं है भरत मैं तुम्हें और तुम्हारे कोमल मन को भली जानता हूं यदि ऐसा है तो आपने अयोध्या क्यों छोड़ दी भैया क्यों छोड़ दी राज सिंहासन को छोड़ दिया क्या आपने यह सोच लिया था कि आपके बिना मैं आयोध्या में रह सकूँगा। इसे तुम्हें समझना बहुत कठिन है, भरत। पहले ये बताओ कि हमारी आयोध्या कैसी है, पिताश्री कैसे हैं, माताएं कैसी हैं। भैया, यदि आप माता और आयोध्या का भला चाहते, तो इस वन में आते ही नहीं। आपके बिना माताएं कैसे रह सकती है भैया कैसे रह सकती है? भरत सत्य कह रहे हैं राम तुम्हारे बिना पूरी अयोध्या सूनी पड़ी है प्रणाम गुरुदेव आप आप यहां मैं तुम दोनों भाइयों की बातें सुन रहा था राम इस वनवास की सच्चाई चाहे जो कुछ भी हो परंतु अयोध्या कुमारों का प्रेम टूट है देखो तुम दोनों भाइयों का मिलन देखकर सब की आंखें भर आईं मेरी तो कामना है कि तुम दोनों भाइयों का ये प्रेम सदा बना रहे हम भाइयों का प्रेम आपकी शिक्षा का भल है कुर्दे आपने ही तो हमेशा प्रेम धर्म और ज्ञान की शिक्षा दी है हमें ये तो ठीक है राम पर ये संस्कार तुम्हें लघुकुल से ही मिले हैं, अपने पूर्वजों से मिले हैं, जिनका शिरवार सदा तुम्हारे साथ है। भैया, मैं केवल अपनी बात कहने नहीं आया हूँ, मैं आपके पास अयोध्या की सारी प्रजा की विनती लेकर आया। हूँ कहो भरत, भैया, पहले आपको मुझे एक वचन देना होगा कि आप मेरी विनती नहीं ठुकराएंगे। मैं ही वचन अवश्य देता भरत पर मैं इस समय जाने कितने वचनों से बंधा हूँ माँ के वचन, पिता के वचन पर हाँ भरत यदि उन बंधनों से बाहर तुम कुछ भी मांगते हो तो मैं तुम्हें ना नहीं कहूँगा। अयोध्या से आए लोगों को लगने लगा कि राम अपने भाई कुमार भरत की विनती सुनकर लौट चलेंगे भला प्राणों से प्रिय भरत की विनती को कैसे ठुकरा सकते हैं वो और फिर राम भी भरत की प्रेम भावना देखकर भाव विभोर हो गए थे जब दोनों भाई एक दूसरे के गले से लगे तो भावनाओं का विशाल सागर लहराने इस श्रृंखले ने आज तक भाई-भाई का ऐसा मिलन नहीं देखा कैसा अनोखा क्षण था वो उस घड़ी को याद करके आज भी आंखें भर आती हैं।